नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आज विशेष एक प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो दिल से जुड़ी हुई है दिल को कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं दिल को कैसे हम लोग मजबूत बना सकते हैं और कुछ हो जाए कहीं आप बेहूश हो गए किसी कारणवश तो कैसे आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं अपने हार्ट को ये सारी बातें हम लोग डेमो के साथ डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं उदयपुर से कई बार होता है की हॉस्पिटल दूर होता है गाँव दराज में अगर हम लोग कहीं फंस जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो वहाँ पर अगर हम लोग आज के इस प्रोग्राम को देख लेंगे तो निश्चित तौर पे उस गांव में रहने वाले व्यक्ति का जान बच सकता है हॉस्पिटल जाने के पूर्व तैयारी क्या हो सकती है वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे तो आप सभी की तरफ ऐसी राजेंद्र जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्कार कैसे आप नमस्कार रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये चांस देने का आपका और आपकी माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहे आपके सुनने वाले श्रोता हैं उन सभी को मैं वर्ल्ड और, और इस दिन पे सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर ये पूरा सप्ताह तक ये एक मुहिम चली हुई है की कि किस तरह से हम जो हार्ट अटैक के द्वारा जो कार्डेक अरेस्ट के द्वारा जो जाने जा रही है उसमें कैसे कमी लाई जा सकती है वो हम सभी के लिए हो सकता है जरूरी है और अगर हम घर में ही बैठे हुए हैं एक सामान्य है आदमी भी किसी अगर काड़े होता है, तो किस तरह से और हम सब कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ हमें अपने दो हाथों की जरूरत होती है सिर्फ हम अपने दो हाथों से किसी की भी जान बचा सकते हैं और यही बात हम अपने इस प्रोग्राम में हमारे आपके सारे श्रोताओं को और सारे दर्शकों को हम ये बता करके हम ये इनको सिखाएंगे कि किस तरह से एक किसी हर आदमी जीवन बन सकता है सही बात जी जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक नया विषय ये विषय को लेकर हमारे साथ जुड़ गए और खुशी हो रही है क्योंकि ये आज के समय की नीड है बहुत सारे लोग ऐसे है जो समय पर उनको मेडिसिन बहुत जरूरी है और हम लोग जितना प्यार से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा डॉक्टर साहब एक शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और अंजना बच्चू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं उन्होंने ओम शांति लिख के भेजा है अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया याद करने के लिए अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए वर्तमान में आप कहाँ पर है क्या करते हैं किस तरह के यूनिट चलाते हैं मैं अपने बारे में आप लोग आपको बता देता हूँ की उदयपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उसके अंदर मैं एन एस सी सी विभाग का विभा हूँ और क्रिटिकल केयर और जो आईसीयू मैनेजमेंट है ओटी मैनेजमेंट है वो हमारे पास ही है और जो अभी प्रेजेंट में कोविड टाइम्स था उस टाइम्स के अंदर भी जिस तरह से एनएसएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो एनएस डिपार्टमेंट की सारी जो हॉस्पिटल के अंदर जो सारी जरूरतें होती है वो उसको हमारा डिपार्टमेंट पूरा करता है यही हम लोग काम करते हैं उसके साथ साथ मैं जो राजस्थान की जो सोसाइटी है उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ सारे के सारे वो सारे काम जो सोशल के होते हैं वो हम उनके थ्रू जी जी चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे कुछ दर्शक मित्र भी जुड़ गए हैं जो बंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम शांति लिख के भेजा है इसके साथ बीके चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं उन्होंने भी ओम शांति करके याद किया है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के विशेष आज एन डे और फिर रिस्टार्ट हार्ट डे भी है जिसके बारे में हम लोग डॉक्टर साहब से सुनेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आज के इस दिन को खास क्या मकसद है आज के इस दिन को मनाने का उसके बारे में बताइए इसका उद्देश्य हाँ, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, जी हाँ. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट होता है जो जी हार्ट अटैक से हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत हाँ. ज्यादा डेथ हो रही है लगभग लगभग हमारे देश के अंदर ही हर लाख के ऊपर पांच के आस डेथ हो रही है और जो की गार्डियक अरेस्ट से डेथ जो है वो प्रिवेंटेबल हो सकती है को और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जैसे की रोड ट्रैक रोड साइड एक्सीडेंट घर के बाहर रोड साइड एक्सीडेंट हो गया या रेलवे स्टेशन पे हो गया कोई आगजनी हो गई कोई रायट्स हो गए जो दंगे होते हैं उसके अंदर कोई न किसी का अरेस्ट होता है तो या किसी जगह पे जहाँ पे कि पानी के कारण हो सकती है तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे कि किसी को भी कार्य हो सकता है तो हमारा ये उद्देश्य है इसका कि हम वो सारी जो हैं जिनको कि हम लोग आसानी से बचा सकते हैं सिर्फ हमारे को ये सिंपल सी पी आर की या रिसन की विधा अगर हमको ज्ञात हो अगर कॉमन मैन को भी उस समय के दौरान अगर वो समय रहते रहते ये प्रक्रिया से जीवन दान किसी को दे सकता आएगा तो उसकी जान बच सकती है क्यों ऐसा वो हम आपको हाँ, से से जी, जी जी जी, जी। चीज होती है कि कि किसको इसकी जरूरत है किसको हमको सी पी आर देना है तो अगर हमको ये सबसे पहले मालूम होगा किसको सी पी आर देना है तो हम सीपीआर की प्रक्रिया हम आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे कि सीपीआर कैसे देना है और उसके बाद फिर हम लोग उसको सीपीआर पी देंगे तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मरीज जो भी विक्टिम होता है उसकी चेक करने के लिए हम कंधों के ऊपर टैप करते हैं दो तीन बार जोर अच्छा। जोर जो से कंधे पर कंधे थपथपाते हैं दो तीन बार और उस कंधे थपथपाने के बाद अगर उनका कोई रेस्पॉन्स आता है अगर वो हाँ या ना बोलता है अगर कोई कुछ बोलता है या अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम उसकी सांस आ रही है जा रही है ये चेक करते हैं अगर वो सांस नहीं ले रहा है और उसका कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है इसका मतलब कि जो विक्टिम है या जो मरीज है उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और इसको हमारी जीवन रक्षक सीपीआर की जरूरत है तो ऐसे मरीज को हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम सी की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं लेकिन सीपीआर की प्रक्रिया से पहले रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण स्टेप होती है कि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो होती हैं यानी कि इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं उसका नंबर पूरे देश के अंदर 108 नंबर है और mm -hmm. इस एक सौ आठ नंबर एम्बुलेंस पे हम अगर फोन करते हैं पहले ही बताते हैं कि हम अपनी जगह बताते हैं कौन व्यक्तिम है उसको क्या हुआ है और और एम्बुलेंस को कहां आना है ये सारी जानकारी देते हैं हम और उसके साथ साथ हम जैसे ही हमको सीपीआर स्टार्ट करना है तो ये सीपीआर की पूरी स्टेप्स हैं कि इस स्टेप्स के द्वारा हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं जी जी जरूर बताइए मुझे। हाँ। जी तो जो सिटेशन की जहाँ पे हमको ये, हम ये जिस व्यक्ति को इस सी पी आर की जरूरत है आस पास जगह देखते हैं कि वो सीन सेफ है या नहीं है यानी कि अगर सड़क रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है अगर सड़क पे है तो बीच सड़क से हम उसको सेफ सेफ जगह पे साइड में लेके आएंगे जहां पे जाकर के हम उसको सीपीआर देंगे जब जग, जगह सेफ हो जाती है उसके बाद हम मरीज को उसके पीठ के बल लेटाते हैं और सबसे पहले उसकी छाती को हम लोग ओपन करते हैं और छाती को ओपन करने के बाद जो हमारे जो नाभि से ऊपर जो एक जहां पे हमारी जो दोनों रिब्स केज मिल होती है वहां से दो उंगली ऊपर हम अपनी जो हील ऑफ हैंड है इसको ना उसके चेस्ट पे रखते हैं एक हाथ को चेस्ट पे रखते हैं उसके दूसरे हाथ को उसको एंटेंगल कर देते करते हैं और वो हम देते हैं इसके अंदर की मरीज के साइड में खड़े होकर के हम इसको देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र जी बिल्कुल तैयार है अपने डिस्प्ले के साथ <laughs> सबसे पहले जब हमारे पास था तो हम उसको सेफ जगह पे लाने के बाद सबसे पहले हम मरीज के कंधे पे टैप करके और और हाँ। उसको टैप करते करते हैं हैं हैं हैं हेलो क्या आप है? क्या आप आप ठीक ठीक अब इनकी, इनकी हम लोग तो चेक कि सांस आ रही आ रही रही है और है या नहीं ऐसे करके देखते हैं कि छाती ऊपर नीचे उठ बैठ रही है या नहीं उठ बैठ रही है अब हम ये छाती के जो इस जगह से हम दो उंगलियां ऊपर लेते हैं और अपनी हथेली की एडी को दो हाँ। से ऊपर बीच बीच सेंटर में, चेस्ट के बीच सेंटर में में के के रखते हैं हैं हैं इसको और दूसरे हाथ को भी इसके अंदर लॉक लॉक करते हैं। करने बाद हम बिल्कुल सीधे ऊपर ऊपर आते आकर के हम लोग एक मिनट के अंदर 120 बार एक मिनट के अंदर 120 बार करना है जी हाँ डॉक्टर राजेंद्र तो प्रश्न हम इस प्रकार से देंगे One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve.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 जी जी और इस तरह से अगर थर्टी थर्टी साइकिल्स के बाद अगर हाँ। उसका रेस्पॉन्स तो हाँ। उस को लेटर में ले आते हैं यानी कि अच्छा। के ऊपर या लेफ्ट करब के ऊपर उसको ले लेते हैं और उसको वॉच करते हैं अगर ये उनका रेस्पॉन्स नहीं आया तो हम हाँ। नेक्स्ट थर्टी थर्टी कम्प्रेशन की पांच साइकिल को कंटिन्यू करेंगे यानी कि okay. उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि जो हमारा विक्टिम है तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो ना आ जाए इस तरह अच्छा, से हम इस प्रक्रिया को चालू रखते हैं तो ये मैं आपको आपको ये मैंने आपको बता दिया है जी जी जी तो इस तरह से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जी पूरी करते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आइए मैं आप सभी को फिर से एक बार एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद फिर जी, आभा शर्मा <laughs> जो राधेन्द्र शर्मा जी की पत्नी हैं, वो भी उनके सहायक वहाँ पर ही अपनी सेवा दे रहे हैं और अच्छा लगता है जब पति पत्नी दोनों ही एक ही कार्य करते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो डॉक्टर आभा शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी जी जी तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप कितने समय से इस मेडिकल फील्ड में हैं और राजेंद्र जी के साथ जुड़कर आप किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं मैं <laughs> हूँ डॉक्टर मेजर आभाषर्मा नमस्कार मैं आर्म फोर्सेस हाँ जी मैं आर्म फोर्सेस में 15 इयर्स वर्किंग करने के बाद मैंने रिलीज लिया था और जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जॉइन कर रही हूँ वहाँ मैं काम कर रही हूँ और डॉक्टर साहब के साथ सीपीआर की ट्रेनिंग में पिछले एट इयर्स से काम कर रही हूँ हम लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर के ट्रेनिंग दी है हम लोगों ने स्कूल में इंस्टीट्यूट में एयरपोर्ट में सभी लोगों को जाकर के ट्रेनिंग दी है एनसीसी कैंप्स में जाकर ट्रेनिंग दी है ये पिछले आठ साल से हम रेगुलर ये ट्रेनिंग चला रहे हैं तो इसमें जैसे कि अभी हैंड सीपीआर की बात कर रहे हैं हम लोग तो वो अभी कोविड के समय तो टच नहीं कर सकते हैं तो क्या? इसमें सावधानी क्या लेनी है? थोड़ा सा... जी बिल्कुल मैं मैं डॉक्टर से बोलूंगी कि आपको और डिटेल्स हाँ। बताएं क्योंकि कोविड के समय में स्पेशल सावधानी रखनी पड़ती है हाँ, हाँ। तो डॉक्टर रजनील चलब... शर्मा ऐसी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा की वो मुझे बताए और बाकी दर्शकों को भी बताए की अभी हम सी में क्या क्या सावधानियाँ रख रहे हैं कोविड टाइम्स में जी जी जी डॉक्टर राजेंद्र जी बताइए स्वागत है फिर से। जी, जी जी जी धन्यवाद बहुत ही नेचुरल और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्योंकि ये है तो कोविड टाइम्स के अंदर बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें यानी कि सर्विस जो प्रोवाइडर हैं वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हुए किस प्रकार सी दें और इसमें ही जो हमारी कन्वेंशन सी है उससे हैंड्स ऑन सी या कंप्रेशन ऑनली सी का एक एडवांटेज यही है कि हम इसके अंदर जो जो कमेश नहीं देते कि हमारा मुंह से मुंह सांस नहीं देते कोई नहीं होता। फिर भी जो है, कि पी आर देने वाला है उसको हमेशा अपने चेहरे के ऊपर मास्क जरूर पहन के रहना चाहिए फुल मास्क जो कि उसकी नाक और मुंह दोनों को कवर करता हुआ हो और ऐसा मास्क उनको पहन के ही सीपीआर देना है कंप्रेशन अच्छा। सीपीआर है इसके अंदर कोई रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मुंह मुंह से और कोविड टाइम्स में तो ये सूटेबल भी नहीं है कि ना दे से दे मुण दे मुण दे सांस दे लेकिन हमारी सिर्फ अपने सिर्फ दो हाथों से कोई मुंह से सांस देने की जरूरत नहीं है सिर्फ हम सही Uh, से हम अगर हार्ट का पंपिंग करेंगे तो मरीज जो है हमारा विक्टिम जो है वो डेफिनेटली हम उसको रिवाइव करने में सफल हो पाएंगे जी. जी जी जी और एक बात पूछना था जैसे कि हम लोग हैंड सीपीआर uh, दे रहे हैं तो इसमें प्रिकॉशन किस इस बात का रखना है हाँ देखिए जब चलिए हाथ हमारा दोनों देखिये तो जी, जी, जी, exactly, exactly, प्रश्न किया है की कि हमको जब जो विक्टिम होता है उसको उसके हम चाहे राइट साइड में खड़े हों या लेफ्ट साइड में उसके बैठेंगे हम अपना अपने घुटनों के बल बैठेंगे हमारी कमर पूरी सीधी होगी और हम अपना जो हथेली कोई भी राइट हैंड की हथेली हो या लेफ्ट हैंड की हथेली हो है ना उसको हम उसके चेस्ट के बीचों बीच में एक ब्रेस्ट बोन होती है जिसको हम हाँ। स्टर्नम कहते हैं हमारी मेडिकल नॉलेज में लैंग्वेज में उसको कहते हैं। तो ब्रेस्ट बोन जो होती है जो सेंटर में होती है चेस्ट के उसके हाँ। अंदर पसली के पसली जहाँ पे जहाँ पे जुड़ती है, है? हाँ। उसके वहां से दो फिंगर ऊपर अपनी हथेली की एडी को रखते हैं एक हथेली की एडी को रखते रखते हैं उसके ऊपर दूसरी हथेली की एडी रखते हैं, दोनों हाँ। को दूसरे में मिला देते हैं यानी कि ज्वाइन कर लेते हैं, उसके हाँ। हम मरीज के आते हैं। उसके, उसको, हमारी जो आंखी है ठीक हाँ। है अच्छा मुझसे अच्छा, हमारे जो घुटनों के बल खड़े घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे हमारी कोहनिया मोड़नी नहीं चाहिए हमारे ऊपर बॉडी का जो भार है अपने ऊपर की बॉडी का भार है वो दोनों दो दो अपने के ऊपर पड़ेंगे पूरी बॉडी का भार है हमारे हाथ से उनके ऊपर पढ़ना चाहिए कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो मैं और आपको बताऊंगा आगे आओ जी।, जी।, जी।, जी ये ये जरूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर माजाबा शर्मा जी से पूछेंगे हम लोग जी नमस्कार जी कुछ प्रश्न है डॉक्टर साहब के लिए हाँ जी बिल्कुल बिल, बिल, बिल, आम जनता को भी हाँ जी आम जनता को भी ये प्रश्न हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर रजनीत आप हमें बताएंगे कि आम लोग आम तौर पे लोग यही सोचते हैं कि मैं क्यों सीखूं मेरी क्या जरूरत है ये सीखने की क्या जरूरत है तो आप बताएं कि किन किन को ये प्रक्रिया सीखनी चाहिए जी हाँ आपका बिल्कुल प्रश्न सही है की हर आदमी यही सोचेगा की मैं क्यों सीखूँ ये काम तो सारा मेडिकल डिपार्टमेंट का है और मेडिकल डिपार्टमेंट हमारे केयर कर लेता है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को यह सीखना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि कार्डेकस्ट होने के सिर्फ तीन से पांच मिनट वापस बताता हूँ सिर्फ तीन से पांच मिनट के अंदर अगर कार्डेकस्ट होना यानी कि सप्लाई बंद हो जाना हृदय से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो शरीर का अंग है वो है दिमाग तो हृदय से अगर दिमाग तक जो खून का दौरा है या ब्लड की सप्लाई है अगर वो बंद जाती है तो सिर्फ तीन से पांच मिनट के अंदर जो आपका ब्रेन है उसमें इररिवर्सिबल डैमेज होना चालू हो जाता है और अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो अगर वो जिंदा भी हम लोग उसको बचा भी लेते हैं तब भी उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है वो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाता है यानी कि वो कुछ समझ नहीं पाता और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो हम ये चाहते हैं कि जितने समय तक खून जितने जल्दी हम रुके हुए खून दौरा जो है जो दिमाग तक जा रहा है उसको पुनः सुचारू रूप से चालू कर दें जितने जल्दी चालू करेंगे तो इिवर्सेबल जो डैमेज होगा रिवर्सेबल नहीं होगा और हम जो हमारी सीपीआर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर पाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फ्रूटफुल सी हो तो हम लोग जितने जल्दी चालू कर पाएंगे तो हम लोग उसको बचा पाएंगे और इसीलिए हर व्यक्ति का इस विधा को ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि क्योंकि हर आदमी मेडिकल मैन नहीं हो सकता और हर जगह पे मेडिकल मैन पहुंच भी नहीं सकते कितनी जल्दी तीन से पाँच मिनट के अंदर तो इसके अंदर अगर हर आदमी ये जानता होगा चाहे हमारे घर में हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं हमारा भाई बहन भी हो सकते हैं हम अगर कहीं किसी बस स्टैंड पे हैं रेलवे स्टेशन पे हैं एयरपोर्ट के ऊपर है और वहां पर अगर हम किसी और को भी देखते हैं और हम उसको तुरंत मदद दे देते हैं तो हम ये बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं किसी की जान बचा रहे हैं जी धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सबको सीखना जरूरी है जो भी यंगस्टर हैं वो थोड़ा सा इस चीज को सीखे थोड़ा टाइम दे छुट्टी का दिन अगर आपके पास है तो राजेंद्र जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स आपके इलाके में भी होंगे आपके एरिया में भी होंगे थोड़ा उनके पास जाके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए दस मिनट का क्रिया है दस मिनट में आप सीख जाएंगे इन चीजों को क्या प्रिकॉशन लेना है और कहाँ प्रेस करना है और कितना टाइम प्रेस करना है ये देख के आपको सीख लेना है और जहाँ आपको लगता है कि आपके करते वक्त को ऐसे हुआ तो आप वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप तो इसी लिए इंसान होने के नाते इंसान को हेल्प करने इंसानियत आप बता पाएंगे तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपका हो सकता है इसीलिए आप इन चीजों को जरूर सीखे जी शर्मा जी और क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर रजनीत एक और चीज बताइएगा जैसे हमने प्रक्रिया सीख ली अब हमें किस व्यक्ति को देना वो कैसे पहचानेंगे और किस व्यक्ति को नहीं देना है वो भी बताइएगा हाँ, हाँ, नहीं तो, तो देना शुरू कर देंगे कर नहीं नहीं नहीं देखिए बहुत बहुत बहुत ही वाजिब और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किनको ये प्रक्रिया देनी है और किनको नहीं देनी है किनको देनी है ये तो हमको अभी हमने जो टॉप जिनको होता है उनको देना है जी जिसको भी आपके सामने अगर कोई बेहोश होता हुआ है कोई ऑलरेडी बेहोश हो चुका है उसको हमको देखना है कि कोई वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है उसकी रेस्पिरेशन भी स्टॉप हो चुका है तो हमको ये सीपीआर देना स्टार्ट करना पड़ेगा हमको तो यह मान के चलेंगे कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है और इसको सीपीआर की जरूरत है ठीक है लेकिन किसको नहीं देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सी हाँ। अगर किस जन को देना है तो इसमें जरूरी है अगर किसी को ऑलरेडी रिस्पॉन्स दे रहा है अगर वो बात कर रहा है ना तो या फिर उसको अगर सांस आ रही है तो उसको अपने को सी पी आर देना स्टार्ट नहीं करना है और उसको वॉच रखना है अगर बेवोच हो गया है लेकिन उसकी रेस्पिरेशन आ रहा है वॉच देखना है उसको अगर किसी भी समय उसको आ, की जरूरत पड़ सकती है ऐसी स्थिति के अंदर हम उसको सी पी आर देने के लिए तैयार रहें है ना इसके अलावा और अगर किसी की, किसी की भी बॉडी अकड़ गई है या कड़क हो चुकी है हुँ, तो हुँ. उसको भी हमको सी नहीं देना है क्योंकि बॉडी का अकड़ना या कड़क होना ये stiff होना बॉडी का स्टेफ होना ये इस बात का होता है कि उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है और उसको अब CPI देने का कोई मतलब नहीं है है कि death हो चुकी है और वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है तो जो बेहोश हुआ है और जिसके रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और रेस्परेशन नहीं आ रहा है तो उसको हम दे सकते हैं लेकिन अगर बॉडी कड़क हो चुकी है तो वो उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है और वो अब वो वापस रिवाइव नहीं हो सकता इसके साथ okay. साथ ही अगर हमारा सीन अनसेफ है तो तब भी, जैसे सीन अगर कहीं पे रोड साइड है और अगर अपन हाईवे के ऊपर हैं और आग लगी हुई है और वहां पे कार्यक्रस् हुआ है तो हमको अपने आप को बचाते हुए उस व्यक्तिम को आग से बाहर लेके आना पड़ेगा जहां पे हम सुरक्षित रूप से उसको सीपीआर दे पाए तो जहां पे जो जगह सुरक्षित नहीं है और जहाँ पे बॉडी स्टिफ हो चुकी है उस जगह पे हमको सीपीआर नहीं देना जी जी डॉक्टर राजेंद्र जी काफी अच्छी बात आपने बताया जी जी, जी, जी जी और कुछ पूछना है मैम आपको बेसिकली <laughs> <laughs> मैं जो पूछ रही हूँ वो आम लोगों के लिए है जो उनके मन में शंकाए आती हैं हाँ काफी लोगों के मन में इस तरह से दूर की जा सकती है प्रश्नोत्तर के हाँ जी प्रश्नोत्तर के माध्यम से सी की प्रक्रिया पहले भी हम करते थे तो मैं ये पूछना चाहूंगी की पुरानी जो प्रक्रिया हम यूज कर रहे थे और आज जो हम हैंड्स ओल्डी कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है अब देखिए हमारी जो कन्वेंशनल uh, जो सीपीआर होता है जिसको हम कन्वेंशनल सीपीआर कहते हैं वो तो हम लोग मेडिकल मेंस होते हैं वो देते हैं और उसके अंदर पूरी तरह से uh, जो सीपीआर होती है वो दो विश्व में विभाजित होती है जिसमें एक में हम कंप्रेशन देते हैं साथ में हम ब्रीदिंग भी देते हैं यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि हम तीस कंप्रेशन देते हैं उसके बाद उसको दो ब्रेक्स भी देते हैं जिसमें दो होते हैं एक तो उसमें देता देता है है और दूसरा जना ठीक है थीके? लेकिन ये जो CPR है इसके अंदर सिर्फ हम लोग देते हैं हर बार गिनते हुए जोर से लाउडली लाउडली हम गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थर्टी तक के हैं और ऐसी थर्टी थर्टी पांच चक्र हम पूरे करते हैं और उस पांच चक्र पूरे करने के बाद अगर मरीज को रेस्पॉन्स आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो हम वापस वही 30-30 साइकिल का पांच चक्र तब तक चालू रखेंगे जब तक कि मरीज को रेस्पॉन्स नहीं आ जाता या एम्बुलेंस से जो मेडिकल सुविधा है उसको नहीं मिल जाती तो ये डिफरेंस होता है कन्वेंशन सीपीआर जो हमारा सीपीआर सीपीआर में यही डिफरेंस है के अंदर अंदर कि उसके ऋचाजी हम हमारे साथ हैं रमेश जी आप सभी लोग इसको दे सकते हैं जी जी, जी।, जी।, जी।, जी।, जी। आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा कर का हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और थैंक यू मैम बहुत ही अच्छे प्रश्न आपने पूछे जो आम लोगों के मन के मन अंदर रहता है तो इससे उनके उलझन खत्म हो जाते हैं और वो सही प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं तो आइए इस बीच मैं रीचा राघव जी से जोड़ना चाहूंगा रीचा जी कैसे हैं आप कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर से <laughs> ठीक है आपने सीपीआर की प्रक्रिया को समझ लिया ठीक थी, है ठीक है तो चलिए मैं चाहूंगा कि मैम और डॉक्टर साहब के लिए एक छोटा सा गीत आप स्वागत में उनका पेश कीजिए आप अच्छा गाते हैं जी सर थैंक यू सर मैं लता जी का एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जी जी हुँ, हुँ, हाँ आई सुन के मैं शर्म आई कानू में कह दे क्या कानू में कह दे क्या जाने पूरे आ पहने फूलों ने किरणों की हा ऐसा मौसम देखा पहली बार Oyelku ki ku ki gai malha, ku ki ku ki gai malha. Nindiya se jagi baah, esa samdekh pehli baah. कोयल की कु ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला थैंक यू सर चलिए ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने गाया और चलिए जाते जाते मैं कहूंगा राजेंद्र सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे क्योंकि आपको देश विदेश के लोग सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया एक मैसेज सुनाइए जी जी मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि सभी लोग इस हैंड्स ऑनली सी पी आपको और अपने आसपास जो कोई भी अगर ऐसा हम लोग देखते हैं किसी को भी इस तरह से बेहोश होते हुए या अनकॉन्शियस होते हुए देखते हैं तो बिना कोई हिचक छोड़िए नहीं रखनी है अपने पे हम लोग आप सभी लोग अब इस चीज को जान गए हैं तो बिना हिचक के उसको उपयोग कर ये जो आप लोग आपको ज्ञान मिला है एक्स्ट्रा ज्ञान मिला है उसको उपयोग करिए और उस किसी की आप जान बचाएंगे इसमें अगर कोई नहीं कर रहा है भीड़ के अंदर कोई नहीं कर रहा है तो ये हमको नहीं सोचना है कि हम क्यों आगे आए लेकिन आप ये आपको ये ज्ञान एक्स्ट्रा मिल चुका है तो इसको आप उपयोग करें किसी की जान को बचाने के चक्कर में और मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता अगर फीमेल भी अगर कोई ऐसा विटनेस करती हैं, तो फीमेल भी दे सकती हैं। इवन हम लोग ये स्कूल के बच्चों को भी ये सिखाते हैं सी और अमेरिका के अंदर एक, एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर की ये बताया गया था कि सिक्स क्लास तक से जो ऊपर के बच्चे हैं वो आराम से इफेक्टिव सीपीआर दे सकते हैं यानी कि हम सिक्स क्लास के ऊपर के बच्चे बच्चे अगर किसी एडल्ट को भी अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो उसमें हाँ मजबूत होते हैं कि उनके चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं और इतने लंबे समय तक दे सकते हैं एक तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं और बताना चाहूंगा की एक तो हमें कंप्रेशन ओनली सी पी आर को देते दे, हम कहते हैं इसको देते हुए हमको अनावश्यक कोई किसी भी चीज के लिए रुकना नहीं है कंटिन्यूस अच्छा। देते रहना ही कंटिन्यूस हम देते रहेंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे हमको किसी भी चीज के लिए रुकना नहीं है हमने पहले ही एम्बुलेंस को फोन कर चुके हैं और एम्बुलेंस के आने तक हम लोग इस प्रक्रिया को निरंतर अनवरत रूप से जारी रखेंगे रूटीन में अगर हमारे पास दो जने साथ में हैं और दो जने जानते हैं तो तीस तीस की पांच साइकिल के बाद वो चेंज हो जाएंगे यानी कि जो पहला कंप्रेशन दे रहा था उसकी जगह दूसरा वाला आ जाएगा फिर वो तीस तीस की पांच साइकिल वो दे देगा फिर वापस ना फर्स्ट फर्स्ट वाला आ सकता है तो इस इस तरह तरह से हम अपने रोल एक्सचेंज कर सकते हैं तो बिना थके हम लोग इसको जारी रख सकते हैं जब तक कि मेडिकल एड या चिकित्सकीय मदद हमको मिल जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सभी को जानना जरूरी है मींस कि हमारे घर के लोग होते हैं उनके लिए हम किसी सोसाइटी में रहते हैं उसमें भी और कोई अगर कहीं भी हम इसको देखते हैं तो हम अपने आप को किस तरह से हम अपने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा करके किसी की जान बचा सकेंगे यही हमारा जो टॉक शो है इसका उद्देश्य यही भी है।, भी। है और इसी शो के माध्यम से मैं सभी आपके सुनने वाले श्रोता हूं उनको सबको मैं वर्ल्ड डे और वर्ल्ड रिस्टार्ट हार्ट डे की एक बार पुनः शुभकामनाएं प्रशिश करता हूँ और एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये जानकारी जो है आप सबको एम्पावर कर सके ऐसी जानकारी मैं दे पाया सभी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रिचा जी विक्रांत जी आभा जी उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ रमेश जी आपको तो बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, जी।, जी।, जी। आप जी। जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको भी पूरी दुनिया सुन रही है तो एक बार मैसेज आप भी कोट कीजिए जी, जी बिल्कुल डॉक्टर रजनीत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि जितने भी दर्शकगण हैं वो इनको सपोर्ट करें और अगर ये मुहिम चलती है तो हम किसी की मदद कर सकते हैं हमारे दो हाथ किसी को मदद कर सकते हैं किसी को जीवन दे सकते हैं तो इस प्रक्रिया को इस सीखें और जहाँ जरूरत हो उसको लागू करें और जान बचाए से यही मिलती है आपके दर्शकों <laughs> आबाजी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राजेंद्र शर्मा जी बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको आपने इस दिन को एक सफल बनाया क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुंचने यही आपका उपदेश था और उसे पूरा करने के लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं तो वो यूट्यूब पे बाद में भी देखेंगे फेसबुक पे भी बाद में देखेंगे तो मैं चाहूंगा की आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब तक ये मैसेज पहुँचे सिंपल तरीका है की ऐसे हम लोग कार्डे अरेस्ट होने पर तुरंत क्या करना है उसको पंपिंग करना है तो वो तरीका इसमें बताया गया है और उस तरीके से आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं तो ये चीजें निरंतर चलता रहे जब तक एम्बुलेंस आपके पास पहुंचे तब तक तो इससे क्या हो जाएगा उस व्यक्ति को हम लोग बचा पाएंगे तो ये बहुत जरूरी एंड नीडी चीज है और हमें इन चीजों को करना है और किने नहीं देना है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है जब बॉडी बिल्कुल हार्ड हो जाती है तो उस समय ये चीजें काम नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट चला गया है तो ऐसे में आप उसके ऊपर प्रयोग ना करें ये भी बात ध्यान में रखिए और चलिए फिर से वंदना त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं उन्होंने थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज सर करके लिखा है वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप पूरे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं हमें अच्छा लगता है और जाते जाते विक्रांत जी दो लाइने सर के लिए और मैम के लिए आप भी गुनगुनाइए जरूर जरूर कुछ पूछना चाहे डॉक्टर साहब से आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर पहले तो मैं सर को दिल से धन्यवाद और सल्यूट करता हूं जो कि सर <laughs> आप आए और इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी बात आपने बताई शायद मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आप जैसे लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ और हमें सीखने को मौका मिल रहा है और ये <laughs> चीज जीवन से जुड़ी चीजें होती है सर आपको बता दे की भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जिसपे हम भरोसा करते हैं कि ये ये ठीक कर देगा ये ठीक कर देगा तो सर काफी खूबसूरत आपने बात बताई सर एक मैं चीज पूछना चाहूंगा सर अगर जैसे हार्ट के साइड अगर दर्द होता है जैसे पेन होता है कभी कभी बहुत ज्यादा पेन होता है और हम सांस जब ऊपर के साइड खींचते हैं तो सर बहुत दर्द होता है तो क्या सर इस अवस्था में क्या हमें पं, ये पंप हम कर सकते हैं देखिये दो चीजें हैं एक होता है कार्डियस्ट और एक होता है हार्ट अटैक है ना तो दोनों में डिफरेंस होता है कि, कि कार्डियक जो होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं हार्ट अटैकेशन प्रॉब्लम के कारण होता है जब वो हार्ट अटैक होता है किसी ब्लॉक के कारण होता है हार्ट अटैक होता है तो उसमें पेन होता है कार्डियकरस्ट में ज्यादातर पेन नहीं होता तो अगर पेन के साथ में अगर दर्द हो रहा है और अगर किसी ब्लॉक के कारण हुआ है तो अरे इस CPR से उसको फायदा तो होगा अगर क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट हार्ट रुक जाता है अटैक में रुकता नहीं है तो उसमें सप्लाई बहुत कम हो चुकी होती है और उसमें हार्ट धीमे करके डाय कर रहा होता है तो उसको अन्य की मदद की ज्यादा जरूरत होती है तो उसको हमको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए तुरंत से तुरंत और उस ब्लॉकेज को क्लियर करवाना चाहिए एनजियोग्राफी करके और जल्द, जल्दी जितने जल्दी जल्दी वो थक्का घुलेगा और उसके अंदर स्टेंटिंग हो जाए तो स्टेंटिंग हो जाए या बाईपास सर्जरी बाद में हो तो वो या कोई दवाइयों के द्वारा घुल जाए तो ये एक चीज होती है जिसके अंदर कि जो पेन के साथ होता है वो हार्ट अटैक में होता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की। तो ये कुछ दो चीजें हैं डिफरेंट है लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है की कोई मरीज बेहोश हो रहा है, है बेहोश हो चुका है उसकी सांस नहीं आ रही है आपके सामने हुआ है तो हम उसको सी देने में कोई बुराई नहीं है बिल्कुल देनी चाहिए सीपीआर जी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी जी, जी. दो लाइन सुनाइए हाँ. जी जी जी मैं एक बहुत पुराना गीत सोलह बरस की बाली उमर को सलाम आप लोगों के बीच एक मुकड़ा खाली सुना दीजिए आप आराम से फिर जी जी सोला बरस की बाली उमर को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम हो सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को घोसला दुनिया में सबसे पहले जिसने दिल दिया दुनिया के सबसे पहले दिल सलाम दिल से निकलने वाले स्ते का सुकरिया दिल से निकलने वाले का सुकरिया दिल से दिल तक की डग को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सला थैंक यू <laughs> चलिए विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी एंड आबा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कर है, है करते हैं और इसके साथव एंड विक्रांत राय को भी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और आपने प्रोग्राम में अपने आवाज के माध्यम से लोगो को थोड़ी देर के लिए आपने मनोरंजन भी किया और साथ ही साथ प्रोग्राम में एक अलग फ्लेवर देने में आपका बहुत बड़ा उपयोग रहा है तो अच्छा लगा हमें आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं मित्रों आज के इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गया लेकिन इसे प्रैक्टिस करनी जरूरी है जब भी जरूरत डॉक्टर के पास जाकर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं प्रैक्टिकल एक बार करके देखिये तो आपको विश्वास बढ़ेगा और आप करने में हिजकेंगे तो एक बार डॉक्टर के साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको खुशी होगा और आप बेदड़क मना बिना डरे आप इस किसी की जान बचा सकते हो तो ऐसी शुभकामना के साथ फिर से एक बात डॉक्टर एंड हमारे मेहम्मों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्र रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए